के पांक के, पांक पांक ब्लौक ब्लौक की की ब्लॉग एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए एक प्रेरक कहानी कहानी का नाम है बुद्धिमान बंजारा तो सुनते हैं कहानी बुद्धिमान बंजारा बच्चों एक बंजारा था जानती हो ना बंजारा क्या होता है है नहा वहाँ घूम घूम कर अपनी जीविका चलाने वाले बंजारे कहलाते हैं जो किसी एक स्थान पर टिके हुए नहीं रहते हैं एक शहर से दूसरे शहर एक गांव से दूसरे गांव, यहाँ तक कि वे दूसरे प्रदेश दूसरे राज्य में भी चले जाते हैं तो इसी तरह से एक बंजारा था और वह अपने बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ जा रहा था उसके साथ उसके कई नौकर जाकर भी थे रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मिट्टी बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे पूरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे के भरे रह गए अब, अब वे बैलों बैलो की, की पीठ आरोप टिके कैसे से, से, क्योंकि भार, भार, भार तो एक तरफ हो गया था तो, तो नौकरों ने, ने मालिक, मालिक से पूछा कि अब क्या करें? भार, भार एक तरफ होता तरफ चला जा रहा है बैलों को बैलो चलने, चलने में परेशानी हो रही है बंजारे ने कहा अरे इसमें सोचने की क्या बात है बोरों के एक तरफ जहां पर बोरे खाली हैं, वहां पर रेत भर लो वैसे भी ये राजस्थानी जमीन है यहाँ पर रेत ही रेत है और फिर नौकरों ने वैसा ही किया बोरों में रेत भर ली बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे मिट्टी से भरे हुए थे और आधे दूसरी तरफ के रेत से भरे हुए थे दिल्ली से एक सज्जन उस तरफ ही आ रहे थे उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ से रेत झरते हुए देखी तो उन्होंने पूछा कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी हुई है नौकरों ने कहा संतुलन करने के लिए हमने एक तरफ रेत भर दी है और एक तरफ मिट्टी भरी हुई है वे सज्जन बोले अरे ये तुम लोग क्या मुफ्त कर रहे हो तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो बैलों पर मुफ्त में ही इतना भार क्यों बढ़ा रहे हो और उन्हें मारे जा रहे हो मिट्टी के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह पर बाँध दो और कम से कम आधे बैल तो बिना के खुले हुए चलेंगे नौकरों ने कहा आपकी बात तो सही लग रही है पर हम तो वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा आप जाकर हमारे मालिक से ये बात कहो और जब वे हमें हुक्म देंगे तभी हम ये बात मानेंगे वह मालिक यानी की बंजारे सृजना और उससे वही बात कही बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के हैं और कहा जा रहे हैं? उसने कहा मैं भिवानी का रहने वाला हूँ रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था कुछ दिन वहाँ रहा फिर बीमार हो गया जो थोड़े रुपए कमाए थे वह तो भी खर्च हो गए व्यापार में भी घाटा हुआ पास में कुछ रहा नहीं तो विचार किया कि घर चल देना चाहिए उसकी, उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इस आदमी की बात मानना सही, सही नहीं है, है। अपन जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते हैं और उसी तरह, तरह, तरह से आगे बढ़ो इनकी, इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है पर इसका नतीजा ठीक नहीं निकला है अगर इनका नतीजा ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे पर इसका नतीजा ठीक निकलता है मैंने धंधे में कभी भी घाटा नहीं खाया है बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीदकर मिट्टी और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया। और नौकरों से बोला कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहीं पर उनको रखो यहां इनको चारा पानी खिलाएंगे तो हमें लाभ कहां से होगा मिट्टी बिक्री शुरू हो गयी उधर दिल्ली का जो बादशाह था वो बीमार पड़ गया वैद ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के रेत पर रहे तो उसका शरीर ठीक हो जाएगा रेत में शरीर को निरोग करने वाली शक्ति होती है अतः बादशाह को राजस्थान जाना चाहिए राजस्थान क्यों भेजें? ऐसा न करें कि वहाँ की रेत हम यहीं मंगवा लें। ठीक बात है रेत लाने के लिए ऊँट को भेज दो लेकिन ऊट क्यों, क्यों भेजे यही बाजार में रेत मिल जाएगी बाजार में रेत मिल जाएगी कैसे मिलेगी अरे भाई दिल्ली का बाजार है यहाँ सब कुछ मिलता है मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है तो फिर सोचते क्या हो जल्दी से राजा के लिए रेत मंगवा लो बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा कि रेत के भाव क्या है पंजारा बोला कि चाहे मिट्टी खरीदो चाहे रेत खरीदो एक ही भाव है दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आए हैं बादशाह के आदमियों ने वो सारी रेत खरीद ली अगर पंजारा दिल्ली में आते समय उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए उसे कैसे मिलते है? इससे ये सिद्ध होता है कि बंजारी की बुद्धि ठीक तरह से काम करती थी उसकी बुद्धि ने ही उसे धनवान बनाया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बातें सभी की सुननी चाहिए लेकिन करना वही चाहिए जो हमारे लिए उचित हो अभी, अभी आप, सुन आप सुन रहे थे, थे एक, एक प्रेरक, प्रेरक कहानी, कहानी बुद्धिमान बंजारा वाचक स्वर भारती परिमल